शिव पुराण रुद्र रुद्रसहिता मुनीश्वर उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों ने वहां आकर यह बात कही पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मेना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी तुम सब लोग दूर हट जाओ किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए ऐसा कह अत्यंत विवल हो विलाप करके मीना चुप हो गई मुने वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम प्रेमपूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले हिमालय ने कहा प्रिय मैंने मेरी बात सुनो तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं तुम इनकी निंदा क्यों करती हो भगवान शंकर को तुम भी जानती हो किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देख घबरा गई हो मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ वे ही सबके प्रतिपालक हैं पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं निष्पाप प्राण प्रिय हठ न करो मानसिक दुख छोड़ो सुव्रतें शीघ्र उठो और सब कार्य करो पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएँ की थी मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ उनके उस परम महात्म को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था प्रिय अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो इस बात को सुनकर शिवा की माता नैना हिमालय से बोली नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांध कर उसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए गिरिराज ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए स्वामीन यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी मीना ने जब हट पूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणी वचन बोली माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है इस समय विपरीत कैसे हो गई धर्म का अवलम्बन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण साक्षात ईश्वर हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है इनके नाम और रूप अनेक हैं माताजी जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं ये सबके अधिष्ठान है कर्ता हर्ता और स्वामी हैं विकारों की इन तक पहुंच नहीं है ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो माँ मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूँगी क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला श्यार कैसे पा सकता है माँ मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्णन किया है हर का ही वर्णन किया है अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो